दत्ता शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पहला भाग उस समय हुगली ब्रांच स्कूल के हेडमास्टर साहब जिन तीन लड़कों को अपने स्कूल के रत्न कहते थे वे तीनों अलग अलग गांव से रोजाना एक कोस का रास्ता पैदल चलकर पढ़ने आया करते थे तीनों में अत्यधिक स्नेह था ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था जिस दिन तीनों मित्र स्कूल के रास्ते में बरगद के ठूंढ के नीचे खड़े न होते हों और वहां से साथ साथ न जाते हों तीनों के मकान हुगली के पश्चिम में थे जगदीश सरस्वती नदी का पुल पार करके दिघड़ा गांव से आता था और वनमाली तथा राजबिहारी आते थे आसपास के गांव कृष्णपुर और राधापुर से इनमें जगदीश सबसे अधिक मेधावी था और सबसे अधिक निर्धन भी था उसके पिता ब्राह्मण पंडित थे जो यजमानी करके विवाह उपनयन आदि संस्कार कराकर अपने परिवार का पालन करते थे वनमाली सम्पन्न परिवार का था उसके पिता कृष्णपुर के जमींदार कहलाते थे राजबिहारी भी अच्छे खाते पीते घर का था जमीन जायदाद खेती तालाब बगीचा आदि गवई गांव में जिनके होने से परिवार का निर्वाह सुंदरता से हो सकता है वो सब उनके पास था ये सब होते हुए भी लड़कों ने शहर में मकान क्यों नहीं लिया और क्यों वे आंधी पानी और शीतकाल सहकर इतना रास्ता पैदल चलकर रोजाना घर से विद्यालय आते थे इसका कारण ये था कि उन दिनों माता पिता ये सोच भी नहीं पाते थे की लड़कों के लिए ये भी कोई कष्ट है बल्कि उनका विश्वास था कि दुख उठाए बिना सरस्वती देवी पकड़ाई में नहीं आती कारण जो भी हो तीनों लड़कों ने इसी तरह एंट्रेंस पास किया बरगद के नीचे बैठकर और बरगद के ठूंठ को साक्षी मानकर तीनों मित्र रोजाना प्रतिज्ञा करते थे कि जीवन में हम कभी अलग नहीं होंगे कभी विवाह नहीं करेंगे वकील बनकर एक ही मकान में रहेंगे रुपए कमाकर एक ही संदूक में जमा करेंगे और उन्हें देश के काम में लगा देंगे ये तो हुई बचपन की कल्पना लेकिन जो कल्पना नहीं यथार्थ है वो किस रूप में सामने आया संक्षेप में बताता हूं मित्रता की गांठ बीए में ही ढीली पड़ गई उस समय कलकत्ता में केशव चंद्र सेन का प्रचंड प्रताप था उनके व्याख्यानों की धूम थी गवई गांव के लड़के स्वयं को संभाल ना सके बह गए लेकिन वनमाली और राजपिहारी जिस प्रकार खुल्लम खुल्ला दीक्षा लेकर ब्रह्म समाज में सम्मिलित हो गए जगदीश वैसा नहीं कर सका दुविधा तो में पड़ गया वो तीनों में सबसे अधिक मेधावी तो था लेकिन बहुत ही कमज़ोर मन का था फिर उस समय उसके ब्राह्मण पिता जीवित थे जबकि ये बला शेष दोनों मित्रों के सर पर नहीं थी कुछ समय पहले पिता के स्वर्गवास के बाद वनमाली कृष्णपुर का ज़मींदार हो गया था और रासपिहारी राधापुर की अपनी सारी जमीन जायदाद का एक छत्र सम्राट इसलिए थोड़े दिन बाद ही दोनों मित्र ब्रह्म परिवारों में विवाह करके और शिक्षित पत्नियां लेकर घर लौटाए लेकिन दरिद्र जगदीश को ये सुविधा नहीं मिल सकी उसे ठीक समय पर कानून पास करना पड़ा और एक गृहस्थ ब्राह्मण की 11 वर्ष की कन्या से विवाह करके रुपए कमाने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा लेकिन शेष दोनों को जो काम कलकत्ता में बिल्कुल सहज जान पड़ा था वही गांव लौटने पर अत्यंत कठिन हो गया बहुएं ससुराल में आकर घूँघट ना काटतीं जूते मौजे पहनकर बाहर निकलती ये तमाशा देखने के लिए गाँव के लोगों की भीड़ जुटने लगी और गांव भर में ऐसी बध्घी आवाजें कसी जाने लगीं कि संपूर्ण रूप से असमर्थ हुए बिना कोई भी पत्नी को लेकर गांव में नहीं रह सकता था वनमाली के पास उपाय था इसलिए वो गांव छोड़कर कलकत्ता जाकर रहने लगा और केवल जमींदारी के भरोसे ना रहकर उसने कारोबार आरंभ कर दिया लेकिन रास बिहारी की आमदनी थोड़ी थी इसलिए कानों में रुई लगाकर और एक रूप अपनी पीठ पर रखकर अर्थात बिना किसी से कुछ कहे सुने अपनी विदुषी पत्नी के साथ समाज से बहिष्कृत अर्थात एक घर होकर रहने लगा इस प्रकार तीनों मित्रों में से एक के इलाहाबाद दूसरे के राधापुर में और तीसरे के कलकत्ता में रहने के कारण जीवन भर कुंआरे रहकर एक ही मकान में निवास करके एक ही संदूक में रुपये जमा कर देश हित में खर्च करने की प्रतिज्ञा स्थगित हो गई और बरगद का साक्षी वृक्ष किसी के विरुद्ध अपराध लगाए बिना मन ही मन हँसता खड़ा रहा इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए इस बीच तीनों मित्रों में शायद ही कभी भेंट हुई हो फिर भी बचपन का स्नेह एकदम समाप्त नहीं हुआ जगदीश को जब लड़का हुआ तब उसने वनमाली को शुभ समाचार देते हुए इलाहाबाद से लिखा तुम्हारे अगर लड़की हो तो उसे बहू बनाकर बचपन में जो पाप किया है उसका कुछ प्रायश्चित कर सकूँगा ये बात मैं आज तक नहीं भूला हूँ कि तुम्हारी दया से ही वकील बनकर आज मैं सुख से रह रहा हूं वनमाली ने इसके उत्तर में लिखा बहुत अच्छा मेरी कामना है कि तुम्हारे बेटे की उम्र लंबी हो लेकिन मेरी लड़की होने की कोई आशा नहीं है फिर भी अगर किसी दिन मंगलमय के आशीर्वाद से लड़की हुई तो तुम्हें दे दूंगा। पत्र लिखकर वनमाली मन ही मन हंसा, क्योंकि दो वर्ष पहले उसके दूसरे मित्र राज बिहारी के जब लड़का हुआ था तब उसने भी ठीक यही प्रार्थना की थी व्यापार की कृपा से अब वो बहुत बड़ा धनाढ़य हो गया है इसलिए उसकी कन्या को सभी अपनी बहू बनाना चाहते हैं